श्रीमदभागवत महापुराणम अष्ट स्कंध अस मोहनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बाँटा जाना श्रीशु उच ते न्योन तो सु पात्र हरंतौदा क्षेत्रों दस्यु धर्म आयतीदृशोस्त्रियव जी कहते हैं परीक्षित असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे इसी बीच में उन्होंने ऐसा उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है अहो रूप अहो अस्या ताम भिद्रुत्य प्रपक्ष वे सोचने लगे कैसा अनुपम सौंदर्य है शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छटक रही है तनिक इसकी नई उम्र तो देखो बस अब वे आपस की लांग दाल भूलकर उसके पास दौड़े गए उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा कातम क्षी कुतो वाषसे कश्याशी मथ्यनि मनासीता कमल दयनी तुम कौन हो कहां से आ रही हो क्या करना चाहती हो सुंदरी तुम किसकी कन्या हो तुम्हें देखकर हमारे मन में खलवली मच गई है न नयम तामर दैत्ये सिद्धगंधर्वचारण नास्पृष्टर्वाम जानी बोलो कई हम समझते हैं कि अब तक देवता दैत्य सिद्ध गंधर्व चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा फिर मनुष्य तो कै, तुम्हें कैसे छूपाते नौनम तम विधना शुभ्रेषितासी शरीरणाम सर्वेन्द्रिय मन प्रीतिम विधा सा कि अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीर धारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहां भेजा है स्पर्धम ज्ञाती नाम बद्ध वैराणाम सुमध्य में माननी वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं इसलिए हम में ड और वैर की गाठ पड़ गई है सुंदरी तुम हमारा झगड़ा मिटा दो वश्यपाजादाम भ्रातर कृत पौरुषाह यथा भवेद हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो माजा अस्रों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब लीला से स्त्रीवेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा श्री भगवान वाचन कथम तो जातो श्री जात भगवान ने कहा आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं उल्टा आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते च सावृका स्त्रीण स्वैरणीना सुरदिषह नुत्नम नुत्नम नूत विचिन्वता दैत्यों कुत्ते और व्यपचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थाई नहीं होती वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूढ़ा करते हैं श्री शीशु कुआचे तस् आश्वासस्तमसो सुराह जसुरभाव गंभीरम तुश्चा मृत भाजनम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया तथो गृहित्वा अमृतभाजनम भरी भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूं तस्यां इत्यभिव्या तस्याख्यापुंगवाह अप्रमाणस तत तथे बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी इसीलिए सबने एक स्वर से कह दिया स्वीकार है इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था अथोपोष्य कृत स्ना हविषा नो विभूते इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया हविष्य से अग्नि में हवन किया गौ ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास चारा अन्न धान का यथा योग्य ध्यान दिया तथा तो ब्राह्मणों से स्वस्थ कराया रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सबके सब उन कुशासनों पर बैठ गए जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था प्रांगु उपिष्टेश सुरेशु दिजेशुच धूपा मोदित शाला जुष्टायां मल्यदीपकै तस् नरेन्द्र कर्भोरूर सद्दुकूल स्रोणीतटा सगति विफाक्षी साकूजती कनकनुपुरतेन कुंभस्थली कलशपाड़ी रिवेश जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहनी सभा मंडप में आई वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए थे नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी आंखें मध से विभल हो रही थी कलश के समान स्तन और गज सावक की सोड़ के समान जंघाएं थी उनके स्वर्ण अनुपुर अपने झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे ताम श्री कुंडल चारु कपोल देवासुरागल पट्टिकाताम सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नाशिका कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ शखी वहां आ गई हो मोहिनी ने अपनी मुस्करान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए उस समय उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक गया था अचुराणाम सुधाधानम सर्पाणाम इवं दुर्नयम मत्वाजाते भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया कल्पयेत्वा ता पृथक पंक्तिभाम जगतपति सूच भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया दैत्यान रहित कलशो वंशरे जुरस्थान पास जरा मृत्यो हराम सुधाम इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे जिसे पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है ते पाल यंत समयम असुराह स्वकृतम नृप तुष्ने महासन स्ने परीक्षित असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे दश्याम कृता थे प्रणयाह प्रणया पाय कातराह भाल चा बदा चोह मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था इससे वे और भी बंध गए थे यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही देवलिंग प्रतीक्षुर्देव संसदी प्रविष्ट सोमम अपिभद्र चंद्रार काभ्याम चूचित जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया परंतु तक्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी चक्रेणा छुड़धारेण जहार पिबत छिड़ह अरे तस् कपंधस्तो सुधिया प्लावितो पतत अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ग नीचे गिर गया सिरस्त अमृता ग्रहमत्ये कृपन यु पर चंद्रारिधावती परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है प्राये मृते देवे भगवान लोक भाव पश्यता आसुरेन्द्राण समूपम जगृहे हरि जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब समस्त लोकों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहने रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया एवं सुरासुर एत्वर्थ कर्म विकल्पाह यत्पाद देखो देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था परंतु फल में बड़ा भेद हो गया उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी अमृत से वंचित हो ही रहे वसुक मनोवचो भी देहात्म जा कृते तैरव सदे मनुष्य अपने प्राण धन कर्म मन और वाणी आदि में शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उनका तना टहनिया और पत्ते सबके सब, सब सींच जाते हैं वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते हैं श्रीमद्भागवते महापुराणे पार सहितायाम अष्टम स्कंधे अमृत मथने नवध्याय